रजत शर्मा जी का दिल्ली से प्रश्न है कि कोई रिश्वत लेता है तो मुझे बहुत बुरा अदालत वाले <laughs> हो सकता है उन्होंने देख के भेज दिया हो। <laughs> <नुँ>। <laughs> तो दिल्ली से पूछते हैं कि कोई रिश्वत लेता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है तो कैसे मैनेज करूं ऐसी सिचुएशन में बहुत ठीक बात है ये रिश्वत क्या है भाई हाँ सुविधा शुल्क इसका इसका स्रोत देखेंगे तो क्या है पहले इसको समझना चाहिए अगर वो समझ में आएगा तो फिर करना क्या चाहिए वो समझ में आएगा नहीं करना चाहिए वो कोई समझना नहीं होता है। तो जब तक मानव सुविधा कोई सुख मानता है तो सुविधा मिलती है तो उसको लगता है कि सुखी हो जाऊंगा होता नहीं सुविधा नहीं मिलती है तो पक्के में दुखी होता है क्या कहा सुविधा अगर नहीं मिली तो पक्के में दुखी रहता है और सुविधा मिल जाएगी तो सुखी होने की आशा लगाता है सुखी होता नहीं है कुल जड़ यहां पे बैठी हुई है दूसरा प्राकृतिक रूप से जितनी सुविधाएं हमको मिलना चाहिए वो तो है ही पर्याप्त ही है उसमें तो न्याय है अब मुद्दा आया व्यवस्था विधि से सुविधा मिलना चाहिए तो हम सब मिलकर एक अरेन्जमेंट बनाए हैं जिसको हम लोग सरकार कहते हैं है ना तंत्र कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो भी कहते हैं अगर इन सब मुद्दों से भी इन सब तरीकों से भी हमको पर्याप्त सुविधा मिलना चाहिए हम सब अपने लिए आपस में तो सुविधा बनाते हैं एक को देने के लिए लेकिन यदि ये व्यवस्थाएं हमारे लिए अनु, अनुकूल नहीं है तो सुविधाएं कम पड़ेंगी और सुविधाएँ कम पड़ेंगी तो कुछ को मिलेंगे और कुछ को नहीं मिलेंगी जिनको नहीं मिलेंगी वो दुखी रहेंगे जिनको मिलेंगे वो मिलने के पर सुखी नहीं रहते हैं फार्मूला तो उतना तो तो ही है तो जिनको मिलगी वो उनमें कोई सुख नहीं उनमें अरुचि जिनको नहीं मिली उनमें दुख अब वो क्या करते हैं है ना तो सुविधा को सुविधा से जुटाने का प्रयास करते हैं जबकि प्रॉब्लम क्या था व्यवस्था में कमी के कारण कुछ को सुविधा मिल रही कुछ को नहीं मिल रही है इस पर ध्यान नहीं है तो हम क्या कर देते हैं कि सुविधा से सुविधा को पाने का प्रयास करते हैं जब भी आप सुविधा से सुविधा को पाने का प्रयास करते हो वो रिश्वत ही है जैसे आप अपने घर जाते हो ना अपने पत्नी को आप पटाते हो कोई सुविधा उससे चाहते हो उसके लिए आप साड़ी लेके जाते हो ये रिश्वत है या नहीं इसको भी रिश्वत कहते हैं ये तो हाँ आवश्यकता की पूर्ति होती थी अलग तो चीज थी तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, जब तक वो सब मुद्दा नहीं है तब तो रिश्वत नहीं है और जब आप रिश्वत के रूप में यूज करते हो तो पत्नी भी बाद में गाली देती है आपको कि अच्छा बेटा मतलब था तो ये कर लिया वो कर लिया है ना बच्चे भी गाली देते हैं तो ये सब हम कर ही रहे हैं इसका मतलब क्या होगा एक सुविधा को पाने के लिए दूसरी सुविधा को जब न्यौछावर करते रहते हैं इसका नाम ही रिश्वत है तो रिश्वत के मूल कारण में जाएंगे तब अपने को समझ में आएगा कि निवारण कैसे हो सकता है तो कुल मिलाकर हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यवस्था में जो कमियां हैं उन व्यवस्था में कमियों को दूर करो तो रिश्वत का काम खत्म जितने यात्री हैं उससे अधिक ट्रेन चलाओ और हर आदमी को पहले समझाना पड़ेगा कि जाना कहाँ है और जाना क्यों है है ना जाना क्यों है जाना कहाँ है यदि आप आदमी को समझाओगे नहीं तो जैसे मैंने पहले लाइन में उत्तर दिया कि आप जितने आदमी जाना चाहते हो उससे अधिक ट्रेन चलाओ तो ट्रेन तो में रिश्वत का काम खत्म भाई ट्रेनें अगर बिल्कुल उसी मात्रा में चले जिस मात्रा में लोगों को जाना है तो काम रिश्वत देने वाला है? है ना लेकिन आपका प्लान पहले से तय हो आप कम से कम छह महीने पहले तो प्लान करके दीजिए सरकार को कि आपको कब कहां जाना होगा उसके हिसाब से ट्रेन चला दी जाएगी तो आप ही में अनिश्चितता है लोगों में अगर अनिश्चितता है लोगों में शिक्षा ही नहीं हुई ठीक से कि भाई हमको कहाँ जाना है क्यों जाना है कब जाना है कितना जाना है तो व्यवस्था भी कहां से उसको पूरा कर लेगी तो रिश्वतें रहेंगी रहेंगी है ना आप उसमें परेशान होते रहेंगे होते रहना और आपकी अदालत चलाते रहना गड़गरे में लोगों खड़े करते रहना कड़गरा खड़ा करना कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा इतना है कि हमारे पास सोचने की जरूरत है कि क्या हम सब लोग इतने समझदार हो सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान लें और उससे अधिक का प्रावधान व्यवस्था में कर ले यदि हम कर लेते हैं रिश्वत खत्म चाहे घर में चाहे परिवार में चाहे पत्नी के साथ या माता के साथ या बच्चों के साथ या टीचर के साथ तो अभी तो रिश्वत दे रहे हैं टीचर बच्चे छोटे छोटे बच्चे टीचर को रिश्वत देते हैं फूल ले जाकर देते हैं है ना सब लोग जाके मंदिर में भगवान को रिश्वत देते हैं है ना कि ध्यान रखना भाई तो सुविधाओं से सुविधाओं को पाना बराबर रिश्वत श्रम से सुविधा को पाना ये एकमात्र तरीका है तो अब दो तरह आए अपने पास उत्तर आ गए एक तरफ श्रम से सुविधा को पाना दूसरी तरफ श्रम करने के लिए व्यवस्था को पाना व्यवस्था में हर मानव को पहले हमको जागृत करना पड़ेगा जागृति को लाना पड़ेगा कि कुल कितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को परिवार में बैठकर तय करना पड़ेगा उसके बाद ही ये रिश्वत का कार्यक्रम खत्म हो सकता है भय से हम रिश्वत को खत्म नहीं कर सकते हैं भय से तो रिश्वत बढ़ती है जितना ज्यादा भय बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रलोभन बढ़ेगा उतना ज्यादा रिश्वत होगा तो सुविधा से सुविधा नहीं श्रम से सुविधा और व्यवस्था में उस सुविधा का प्रावधान को सुनिश्चित करना उसके लिए आवश्यकता के ठीक ठीक आंकलन करना पूरे देश के स्तर पर पूरे राज्य के स्तर पर पूरे शहर के स्तर पर पूरे गांव के स्तर पर पूरे मोहल्ले के स्तर पर पूरे परिवार के स्तर पर तब जाकर इसे मुक्ति हो सकती है यदि आपको मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है तो चीखो चिल्लाओ लड़ो झगड़ो कपड़े फाड़ो अपने भी फाड़ो दूसरे के फाड़ो फाइनली रिश्वत हो दो आप भी